हरिओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे स्वप्नदोज तथा वीरपात बहुत से नव युवक स्वप्न तथा वीरपात से पीड़ित हैं इस भीषण रोग वीरपात ने उन अनेक प्रतिभाशाली युवकों के हृदय के सार भाग को ही खा डाला है जो अपने शैक्षिक जीवन के प्रारंभिक चरणों में किसी समय बड़े होनहार छात्र थे इस भयानक कसाघात ने अनेक छात्रों तथा वयस्क लोगों तक की भी जीवन शक्ति अथवा शत्व को निचोड़ लिया है तथा उन्हें शारीरिक नैतिक तथा आध्यात्मिक दिवालिया बना दिया है इस घातक अभिशाप ने बहुत से युवकों के विकास को अवरुद्ध कर दिया है जिससे उन्हें अपने अतीत की अज्ञान भरी तुष्ट आदतों पर रोना आता है इस अधम बीमारी ने कितने ही युवकों की आशाओं पर पानी फेर दिया है तथा उन्हें निराश विखंड नष्ट स्वास्थ्य तथा जर्जरित शरीर गठन वाला बना दिया है मेरे पास यौवन को अपव्यय तथा नष्ट किए जाने की कारोणिक कहानियों के बहुसंख्यक पत्र आते हैं भारत तथा पश्चिम दोनों के ही ग्राम्य में तथा कामोद्दीप साहित्य तथा असलील चलचित्रों की वृद्धि की दिशा में हाल में झुकाव ने विभ्रांत युवकों की विपत्ति को और भी बढ़ा दिया है वीर शक्ति की क्षति उनके मन में महान भयोत्पन्न करती है शरीर असक्त बन जाता है स्मृति चीड़ हो जाती है मुख कुरूप हो जाता है तथा न युवक लज्जावश अपनी दशा को सुधार नहीं सकता है किंतु निराशा का कोई कारण नहीं है यदि प्रश्नों में दिए हुए सुझावों में से कुछ इने गिने सुझावों का भी पालन किया जाए तो उसकी जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टि विकसित होगी तथा वह अनुशासित आध्यात्मिक जीवन यापन करेगा और अंत में परमानंद को प्राप्त करेगा हरिओम अब आप सुनेंगे देरपात तथा व्याधिकीय वीरपात में भेद वीरपात अनैच्छिक वीर है शुक्रपाद, वीरपात वीर स्खलन स्वप्नदोष रेत चरण निसे यह सभी पर्यायवाची शब्द हैं आयुर्वेद के बैद इसे शुक्र मेघ रोग कहते हैं यह युवा अवस्था में कुटेवों के कारण होता है गंभीर रो की अवस्था में दिन के समय भी वीरपात होता है रोगी के मूत्र उत्सर्जन काल में मूत्र के साथ वीर का स्राव भी होता है यदि स्राव यदा कदा होता है तो आपको किंचित भी संतरस्त होने की आवश्यकता नहीं है यह शरीर में ताप अथवा वीर की थैलियों पर बोझिल आतों थवा मूत्राशय के दबाव के कारण हो सकता है यह व्याधि नहीं है दो प्रकार का होता है, यथा दही दही की तथा की की तथा व्याधि में आपको नई स्फूर्ति प्राप्त होगी इस क्रिया से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए यदि वीरपात यदा कदा ही होता है तो आपको उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए यह भी तंत्र का किंचित प्रधावन अथवा में रहता रहता है समय समय है। है। उसमें समय-समय पर उफान इस क्रिया के साथ नहीं व्यक्ति रात्रि में घटित इस क्रिया से अवगत नहीं रहता इसके विपरीत व्याधिकीय वीरपात के साथ कामक विचार होते हैं उसके पश्चात उदासी आती है उसमें चिड़चिड़ापन औसाद आलस्य, तथा कार्य करने और अनन्न मनस्कता में असमर्थता होती है। यदा कदा होने वाला व्यर्थात प्रभावहीन होता है किंतु तो बारंबार होने वाला व्यर्पात उत्साहनता दुर्बलता अग्निन अग्निमाद्य उदासी स्मृति लोप पृष्ठ देश में दुस्सह पीड़ा सिरो वेदना नेत्रों में जलन, निद्रा लूता तथा लघु शंका तथा वीर सराव के समय दाह उत्पन्न करता है वीर बहुत पतला हो जाता है हरिओम अब आप सुनेंगे कारण तथा परिणाम स्वप्नदोष तथा वीरपात के कई कारण हो सकते हैं यथा मल अवरोध बोझिल उदर उत्तेजक तथा वायुकारक भोजन अशुद्ध विचार तथा दीर्घ दीर्घकाल तक किया गया यदि धातु विरपात कामुक कामक तथा नैतिक जीवन के अन्य प्रभावों की उपयुक्त औषधियों द्वारा रोकथाम ना की गई तो ये निश्चय ही व्यक्ति को दुखद जीवन की ओर ले जाएंगे परंतु ये औषधियां स्थाई रोग मुक्ति नहीं ला सकती है व्यक्ति जब तक औषधियों का सेवन करता है तब तक उसे अल्पकालिक राहत मिलती है पश्चात डॉक्टर भी यह स्वीकार करते हैं कि ऐसी औषधियां स्थायी रोग मुक्ति नहीं दे सकती हैं। जो ही औषधियों का सेवन बंद किया कि रोगी अपने रोग को अधिक बदतर दशा में अनुभव करता है कुछ स्थितियों में औषधियों के सेवन से रोगी क्लीव बन जाता है स्थायी सफल रोग मुक्ति तो एकमात्र प्राचीन योग प्रणाली से ही हो सकती है नास्ति योगात परम बलम अर्थात योग से बढ़कर कोई बल नहीं है इस पुस्तक में दी हुई विधियों का यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो वे आपको सफलता प्राप्त करने में समर्थ बनाएंगी कट वैद्यों तथा कूट चिकित्सकों के शानदार विज्ञापनों से अत्यधिक प्रभावित ना हो सरल प्राकृतिक जीवन यापन करें आप शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे आप पूरे कथित अमोघ गुड़ औषधियों को क्रय करने में धन व्यय न करें वे निरर्थक हैं कठ वैध विश्वासशील तथा अज्ञानी लोगों का शोषण करने का प्रयास करते हैं डॉक्टरों के पास न जाइए अपना डॉक्टर स्वयं बनने की योग्यता प्राप्त करने का प्रयास कीजिए प्राकृतिक नियमों स्वास्थ्य विज्ञान तथा आरोग्य के सिद्धांतों को जानिए स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन ना कीजिए हरिओम अब आप सुनेंगे हानिकर कामुक प्रकृति तथा क्रोध के विस्फोट के विरुद्ध चेतावनी सभी प्रकार के मैथुनों से बचें। वे आपकी वीर शक्ति को चूस लेते तथा आपको मृतक अथवा रस निचोड़ी हुई के समान बना देते हैं वीर निशे एक अमूल्य संपत्ति है। इसे हैड़ी को तेजना तथा संवेदना के लिए नष्ट ना करें इस अनिष्टकर आदत को तत्काल त्याग दें। यदि आप इस व्यवहार को बनाए रखें तो बेनष्ट हो जाएंगे अपने नेत्र खोले अब जाग जाएं बुद्धिमान बनें कुसंगति से दूर रहें स्त्रियों के साथ हास परिहास न करें शुद्ध दृष्टि का अभ्यास करें अब तक आप अंधे तथा ज्ञानी थे आप अंधकार में थे आपको इस अनिष्टकारी व्यवहार के अनर्थकारी परिणाम का को कोई बोध नहीं था आप अपनी दृष्टि खो बैठेंगे आपकी दृष्टि में धुंदापन होगा आपके स्नायु छिन्न भिन्न हो जाएंगे अपनी जनन इंद्रियों को ना देखें अपने जनन अंग को जब तब अपने हाथों से स्पर्श भी ना करें आपकी कामवासना को बढ़ाएगा जब यह उत्थित हो तो मूल बंध तथा उडयान बंध करें ओम का अर्थ के साथ कई बार जप करें शुद्धता का चिंतन करें बीस प्राणायाम करें, अशुद्धता का मेघ शीघ्र ही चीड़ हो जाएगा मैथुन की तथा क्रोध और घृणा के विस्फोट को त्याग देना चाहिए यदि मन को सर्वदा उत्तेजनाहीन तथा प्रशांत रखें, तो आपको उत्कृष्ट तथा पुंस प्राप्त होगा क्रोधावेश से शक्ति क्षीण होती है जब व्यक्ति झल्लाता तथा मन में अत्यधिक घृणा रखता है तब उसके कोशाणु तथा ओतक दूषित वैसे द्रबों से आपूरित हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं रक्त तथा पतला हो जाता है तथा उसकी रात्रि काल में वृपात होता है विभिन्न प्रकार के स्नायविक रोगों के लिए वीर शक्ति की अत्यधिक क्षति तथा बारंबार के विस्फोटक क्रोधावेश को उत्तरदायी माना जाता है हरिओम अब आप सुनेंगे उचित आहार तथा मल उत्सर्ग का महत्व अधिकांश व्याधियां अति भोजन के कारण होती हैं। आहार में मित आहार का पालन करें देर से निजहार करने से बचें। सायकाल का भोजन हल्का होना चाहिए तथा उसे छह अथवा सात बजे से पूर्व ही खा लेना चाहिए यदि संभव हो तो रात्रि में केवल दूध तथा फल लें सूर्यास्त के पश्चात किसी ठोस अथवा द्रव्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जब आप दूध पिए तो दूध में अदरक का रस मिला लें अथवा दूध पीने से पहले दूध के साथ कुचली अदरक उबालें तिक्त चटनी लहसुन प्याज तथा चरपरा खाद्य पदार्थ त्याग दें तिक्त कढ़ी मर्च तथा चटनी वीर को जलवक यानी पतला बना देते हैं तथा बारंबार होने वाले स्वप्नदोष के कारण बनते हैं मृदु शामक अनुतेजक सादा भोजन लें धूम्रपान मदिरा चाय कॉफी मांस तथा मछली त्याग दें जब रात्रि में मूद उत्सर्जन की हाजत हो तो मत्राशय को रिक्त करने के लिए तुरंत उठ जाएं भारित मूत्राशय स्वप्न का कारण है सहन करने के लिए जाने से पूर्व मल मूत्र त्याग करें यदि गंभीर है तथा भारी है तो वे रेतस आशयक पर दबाव डालेंगे परिणाम स्वरूप रात्रि में व्यपात होगा मल औोध से छुटकारा पाने के लिए वस्ती यानी कि एनीमा का प्रयोग अत्यावश्यक है मृदु बरेचक औषधियों का सेवन अधिक लाभदायी नहीं है क्योंकि यह शरीर में में उत्पन्न करता है। के आवेग को कभी न रोकें। यदि तो उन्हें रात्रि में एक मात्रा कृमि हर लेकर दूर करें तथा आगामी प्रातः काल को एरंड तेल का वर्य चक ले इससे आते सुव्यवस्थित रहेंगी कभी कभी शरीर उष्णता की अधिकता अधिक चलने अथवा यात्रा करने अधिक मात्रा में मिष्ठान अथवा मिर्च तथा लवण के खाने के कारण भी बिरपात होता है चाय कॉफी मिर्च अत्यधिक मिष्ठान तथा अत्यधिक चीनी त्याग दें। सुस्वादु भोजन व्यंजन मसालेदार भोजन तथा पाश्चात्य मिष्ठान यानी कि पेस्ट्री से बचें कभी कभी उदारता सप्ताह में एक बार उपवास करें उपवास के दिनों में जल भी ना पिए साइकिल पर अधिक सवारी ना करें साइकिल पर सवारी करने के लिए से स्वामी जी मना कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त आजकल की तरह सीट्स नहीं होती थी अब आप साइकिल की सवारी कर सकते हैं अब आगे पीले प्रकार की हरण तथा हरी तिके के टुकड़े को बहुत अच्छा पाए जब वेपात प्राय हो तो दो चुटकी भर कपूर एक प्याला दूध में घोल दें और इसका सेवन समय समय पर रात्रि में करते रहें आधा दूध में तथा रात्रि में मिली हरिओम अब आप सुनेंगे प्रातः चार बजे से पूर्व उठ जाएं स्वप्न दोष प्राय रात्रि के अंतिम प्रहर में होता है जिनकी प्रातः तीन बजे से चार बजे तक उठने तथा जप ध्यान करने की आदत है वे स्वप्न दो से कभी पीड़ित नहीं होते कम से कम चार बजे प्रातः नियमित रूप से उठने का विचार स्थिर कर लें। कठोर सैया पर सोए खुरदरी चटाइयों का प्रयोग करें भाई करवट लेटें। रात्रि भर सूर्य नाड़ी पिंगला को दाई नाशिका से चलने दे तीव्र वेदना की स्थिति में स्वास्थ्य लाभ होने तक पीठ बल लेटे यदि आप विवाहित हैं तो अलग कमरे में सोइए। आप अपनी पत्नी को रात्रि में अपने पैरों की मालिश कभी न करने दीजिए यह खतरनाक व्यवहार है मेरी की रक्षा के लिए गुप्त आंग पर सदा लाल रंग का कॉपीन पहनना आवश्यक है इससे स्वप्नदोष तथा अंडकोशों की वृद्धि नहीं होगी अतः सदा लंगोटी अथवा कौपिन पहनिए आपको अंडकोष की सूजन अथवा अन्य कोई रोग नहीं होगा यह ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपकी सहायता करेगा यदि रोग बहुत ही कष्टप्रद हो तो रात्रि में सोने से पूर्व गीला कॉपिन पहनिए ब्रह्मचारी के लिए सदा खड़ाऊ पहनना उचित है इससे वीर सुरक्षित रहेगा नेत्रों को लाभ होगा आयु दीर्घ होगी तथा पवित्रता और क्रांति बढ़ेगी हरिओम अब आप सुनेंगे भगवन नाम की सरल नहीं प्रातः काल सो उठते ही एक या दो घंटे तक जप तथा ध्यान की साधना करें इसी प्रकार दस बजे रात्रि में सोने से पूर्व इशे करें यह महान शुद्धिकारक है यह मंत्र था इस स्नायुओं को शक्तिशाली बनाएगा यह सर्वोत्कृष्ट उपचार है इस मंत्र को दोहराए पुनर्मा ऐतु इंद्रियम अर्थात मेरी खोई हुई शक्ति पुनः लौट आए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सूर्य से प्रार्थना करें हे भगवान सूर्य नारायण आप संसार के नेत्र हैं आप विराट पुरुष के नेत्र हैं मुझे स्वास्थ्य बल तेज तथा जीवन शक्ति प्रदान करें प्रातः काल सूर्य नमस्कार करें सूर्यदय के समय सूर्य के द्वादश नामों को दोहराए मित्राय नम रवे नम सूर्याय नम भानवे नम खगाय नम पूड़े नम हिरण्य गर्भाय नम मरीचय सवित्रे नम आदितय नम भास्करय नम अर्काय नम सूर्य की हाद्रिक का आनंद लें हरिओम अब आप सुनेंगे कटी स्नान यानी कि हिप बाद से लाभ एक जलपूर्ण कंडाल यानि कि टब में बैठकर तथा पैरों को कंडाल से बाहर रखकर ठंडा कट स्नान करें यह बहुत ही शक्ति शक्तिवर्धक तथा शक्ति संचारक है ठंडा कटे स्नान जनन मूत्र तंत्र के स्नायुओं को शक्ति देता तथा प्रश्नित करता है तथा स्वप्न दोषो को प्रभावकारी प्रभावकारी ढंग से रोकता है यह स्नायुमंडल की एक समान वर्धक औषधि भी है क्योंकि इससे स्नायु इस पुष्ट भी होते हैं कटे स्नान की व्यवस्था घर में ही जस्ते के एक बड़े कंडाल यानी टम में सुविधा पूर्वक की जा सकती है वृद्धजन तथा स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्ति मंद उष्ण जल का उपयोग कर सकते हैं हल्का गर्म जल का उपयोग कर सकते हैं शरीर के गीले भाग को सूखे तौलिए से पूछिए और गर्म वस्त्र धारण कीजिए अथवा किसी सरिता सरोवर अथवा तड़ाग में नाभि तक जल में आधे घंटे तक खड़े रहिए ओम गायत्री अथवा किसी मंत्र का जप कीजिए अपने उदर अथवा पेट के निचले भाग को एक मोटे तुर्की तौलिए अथवा खादी के कपड़े से कई बार रगड़िए ग्रीष्म ऋतु में यह स्नान दिन में दो बार प्रातः तथा में किया जा सकता है ठंडे डूस यानी डचेस नली द्वारा जल की धारा छोड़ना मेरुदंड डूस धावन तथा फुहारा स्नान ब्रह्मचर्य पालन के लिए अत्यंत लाभदायक है टोटी के साथ फुहारा उपकरण को जोड़कर फुहारा स्नान घर का प्रबंध घर में ही सुगमता से किया जा सकता है। प्रबंधन सुखपूर्वक प्राणायाम तथा उड्डयानबंध ये सब स्वप्न दोष के उन्मूलन में अत्यधिक प्रभावकारी हैं। इनका अभ्यास करके अगण्य लाभों का अनुभव कीजिए गंभीर श्वसन तथा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए दूर तक टहलने जाइए क्रीड़ा में भाग लीजिए हरिओम अगले भाग में हम सुनेंगे कुछ उपयोगी सुझाव तब तक के लिए नमस्ते हरिओम